शवरो गुरुराज्मीति मूर्तिभागिने व्योम दक्षिणा दक्षिणमूर्त नमः शांति शांति शांति। सामेद तलबकार साखिया के नोपनिषद इसमें हम लोग मंत्र विचार कर रहे थे तपो तस्तपोदम कर्म प्रतिष्ठा वेदांगा सत्यम आयतन इस प्रकार के मंत्र में तपो दम कर्म इति और आगे है वेद अंगाने ये सब प्रतिष्ठा शब्द से ग्रहण कर लिया जाएगा प्रतिष्ठा अर्थात पाद आश्रय जिसमें आश्रित तो होती है ब्रह्म विद्या इस प्रकार के एक व्याख्यान हुआ अथवा दूसरा व्याख्यान में कहते हैं प्रतिष्ठा शब्दों से मंत्र में जो प्रतिष्ठा शब्द है उससे पूर्व में है तपो दम और कर्म इति इति शब्द से अमानित्व आदि ले लिया जाएगा तो तपो दम कर्म अमानित्व इतने ही प्रतिष्ठा होगा और वेद प्रतिष्ठा नहीं है वो तो शरीर का अन्य अंग जैसा सिर आदि इस प्रकार के दोनों व्याख्यान भाष्य में दिया गया आगे मंत्र का अंतिम है सत्यम आयतनम भाष्य में देखते हैं अभी सत्यम आयतनम त्रिष्ठ उपनिषद तद आयतनम सत्यमित यति उपनिषद तद आयतनम सत्यमिति सत्य को आयतन कहा गया क्योंकि उसी में स्थिर रहता है उपनिषद उपनिषद अर्थात उपनिषद ज्ञान सत्य में स्थिर रहता है सत्यमित उसके आगे विराम ये नहीं रहेगा सत्यमीति अमायिता अकौटिल्य मन कायाना तेजु ही आश्रयति विद्या ये अमायावीन साधव सत्य शब्द का अर्थ भाष्यकार कहते हैं अमायिता अमायिता अर्थात माया रहित तो हो जाना अकौटिल अर्थात व्यवहार में कुटिलता कुटिलता अर्थात वक्रभाव वक्रभाव मन में अन्य है कुछ वाणी में अन्य और कर्म में कुछ अन्य इस प्रकार की ये नहीं होना चाहिए इसको तो कहा जाता है दुरात्मा स्थिति है मन मनम वचस्यकम कर्मण्येकम महात्मना और मनस्यन्यत वचस््यत कर्मण्यन्यत दुरात्म इस प्रकार कहा जाता है ये कौटिल्य भाव हो गया जो मन में है वही वाणी में है और वही व्यवहार में कर्म में है तो ये महात्मा है और मन में कुछ है शब्द कुछ अलग कहता है कार्य करने का समय में और कुछ अलग ये दुरात्मा अर्थात कुटिल भाव है ऐसे जिनमें अमायिता अर्थात ये कपट भाव कौटिल्य आचरण ये नहीं रहेगा उसी में ही ये ब्रह्मविद्या आश्रित तो होगी अकौटिल्यम वांग मन कायानाम ये तीनों से अर्थात कुटिलता हो जा सकता है ये तीनों जैसा न हो तो ये तीनों जब बिल्कुल समान होकर के चलेंगे तभी कहा जाएगा कि ये सत्यो में आश्रित तो है ये साधु अर्थात आश्रित तो है तेसु ही आश्रय ती विद्या तो बांग मन ये जब अमाय मतलब अमायता संपन्न हो जाएंगे अकुटिल हो जाएंगे ऐसे बांग मन में ही ये विद्या आश्रित तो होगी तेषु ही आश्रय विद्या ये अमायान उन्हीं को ही साधु कहा जाता है माया भी नहीं है न असुरु मायावी मायावी अर्थात कपट भाव है तो असुर प्रकृति ये प्रश्नोपनिषद का मंत्र दे दिए न येषु जिम्मत न माया चुते है ये मंत्र का पूर्वाध दे दिए एक नंबर टिप्पणी में तेसाम ता बीरज ब्रह्मलोक आगह न येषु जिम्हम तेसाम तेसाम साधुनाम चधूना असो बीरजो ब्रह्मलोक बीरजो विगता रजो यस्म रज ये पापा जिससे चला गया ओ ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक हिरण्यगर्भलोक तेसाम वही लोग ये हिरण्यगर्भ गर्भ लोगों को प्राप्त कर सकते हैं वही साधु लोग जो कि जिसमें जिम्हम अनृतम मायाम च न ये जिम्हम कुटिलम अनृतम मिथ्या माया वही कपटाचरण ये सब जिनमें नहीं है वही लोग मतलब वही साधु प्राप्त कर सकता है ब्रह्म लोग ज्ञान हो गया तो मुक्त हो जाएगा नहीं है तो कम से कम साधु स्वभाव है तो ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा और नहीं है तो ये दोनों भी अर्थात अपना निष्ठा में साधु निष्ठा में नहीं है तो फिर विषय भोग कर रहा है विषय भोग कर रहा है अर्थात तो अपना कर्तव्य निष्ठा नहीं है तो फिर नरक प्राप्ति ज्ञाने मुच्यते भिक्षु तपसा स्वर्गम आपनुयात नरकम विषय संगात त्रयो मार्गा इस प्रकार की कारण ज्ञान न मुच्यते भिक्षु भिक्षु अर्थात साधु हो गया ज्ञान हो गया तो मुक्त हो जाएगा और तपसा तपसा अर्थात अपने आश्रम के अनुसार जो कर्तव्य कहा गया है उसको निष्ठा पर होकर के करते रहना ज्ञान भी अगर नहीं हुआ अगर इसको करता रहता है तो भी वो स्वर्गम अपनु याद ब्रह्म को प्राप्त कर जाएगा जिसको यहाँ कहा गया न येसु जिम्ह नृतम न माया तेसा बिरजो ब्रह्म अपना वर्णाश्रम धर्म को पूरा निष्ठा के साथ अगर कर रहा है तो अभी वो ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेगा और अगर ये दोनों ही नहीं हो पाया तो फिर क्या करता है अर्थात निष्ठा पर होकर वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहा है अर्थात विषय भोग कर रहा है ये करेगा तो नरकम विषय संगा त्रयो मार्गा तपस्वी ये तीन ही मार्ग अर्थात फिर नरक प्राप्ति इसलिए साधु अर्थात हो गया तो कठिन जीवन ही जीना है आराम का जीवन आराम का जीवन तो वास्तविक किसी के लिए नहीं है चाहे वो साधु कहे भक्त कहे गृहस्थ कहे कुछ भी आराम और क्या जी न विषय संगत द्वितीय पद है तपसा स्वर्ग ज्ञाने न मुच्यते भिक्षुस तपसा स्वर्गम आत्मियाथ आगे है नरकम विषय संगत त्रयो मार्गस तपस्वी ध्यान पूर्वक अर्थात चलना है शास्त्र जैसा निर्देश करता है ऐसे ही जीवन में चलना है अपने इच्छा से चलने से लक्ष्य और मार्ग दोनों हम चुन नहीं पाएंगे लक्ष्य अगर हम चुनेंगे तो मार्ग जैसा कहा गया शास्त्र में ऐसा चलना पड़ेगा और मार्ग अगर हम चुन लेंगे तो फिर लक्ष्य हमारा हाथ में नहीं रहेगा तो अगर हमको नीलकंठ भगवान दर्शन करना है लक्ष्य अगर हम चुन लिए तो मार्ग जो कहा गया उसी में चलना पड़ेगा और नहीं कि हम कहेंगे हम तो नटरा झोंकर वाला की तरफ चलेंगे ये नहीं होगा मार्ग तो जो कहा गया उसी में चलना पड़ेगा और मार्ग हम चुन लेंगे कहेंगे हम नटराज होकर के इस तरफ चलेंगे चौड़ा रास्ता है पहाड़ कौन उठेगा कहेंगे जाएंगे हम देहरादून पहुंच जाएंगे भगवान का दर्शन नहीं होगा इसलिए मार्ग जैसा कहा गया है ऐसे ही चलना पड़ेगा न येसु जिम्मेम अन न मायाच इति है प्रश्न उपनिषद में कहा गया तस्मात सत्यम आयतनम इति कल्प्यते इसलिए सत्य आयतनम है आयतनम अर्थात आश्रय सत्य अगर है जीवन में तभी उपनिषद अर्थात ये रहस्य उन्मोचन हो सकता है अर्थात हमको ब्रह्माकार वृत्ति ये हो सकती है टीका में तपो तस् तपोदम कर्मती शब्द से उपलक्षणार्थवाद सत्यमें संग्रहित कथम पृथुच्यस्या मंत्र में कहा गया तपो तस्तम कर्म इति तब्द तो से बाकी प्रभृति जितना ग्रहण करना है जो सब ज्ञान का उपाय सभी का ग्रहण हो जाएगा तब्दे तो उपलक्षणार्थवाद शब्द तद उपलक्षण अर्थात कर्म दम तपो इनको तो ग्रहण करवाया उनसे इतर भी जो है उनको भी ले लेगा होने से सत्यम अपनी संग्रहित सत्य का भी ग्रहण हो जाएगा संग्रहितव्यम दीर्घ इकार के सूत्र से आएगा ग्रहो लिटि लिटी दीर्घ अलिटी लिट भिन्न अन्यत्र ग्रह धातु सेठ धातु है इट जो होता है इट को दीर्घ हो जाएगा सत्यम अपनी संग्रहितव्यम इति शब्द से सत्य का भी ग्रहण हो जाएगा कथम पृथक उच्यते फिर सत्यम आयतनम इस प्रकार की इसको अलग क्यों कहते हैं इसको कहा जाता है गो बलिवर्धन न्याय कहते हैं गाव आगता बलिवर्दो अपी बलिवर्द बल वृषभ कह सकते हैं सभी गोव आ गए और वृषभ भी आ गया ये क्या कहना जरूरत है कहते महत्व बुद्धि उसमें देने के लिए कहा जाता है गो न्याय कहा जाता यहाँ पृथक क्यों कहते हैं आशंका करने से भाष्य में उतर देते हैं तपो आदि स्वयं प्रतिष्ठा प्राप्त से सत्य से पुनर्यतन ग्रहणम साधनातिशयत्व ज्ञापनाथम आदि में इति शब्द से प्रतिष्ठा रूपण सत्य की प्राप्ति हो गई थी अर्थात सत्य का भी ग्रहण हो गया था पुनरायतन ग्रहणम फिर सत्य मयतन मंत्र का अंतिम इस प्रकार कहते हैं साधन अतिशय्ञापनाथ तो साधन अर्थात सत्य तो अतिशय साधन है अन्य साधन से ये श्रेष्ठ साधन है दो नंबर टिप्पणी तस्मा कल्पनिया दे संपत्त निवास गेहेना भी ठीक है देव दही नीत दही नी चाहिए आ, देही नी नी दीर्घ चाहिए पादादि कल्पनाया देव संपत्तो देह मे देिपणी का बड़े महाराज जी यहाँ कहते हैं सत्यम आयोतनम ये आयोतन अर्थात जहां रहा जाएगा आगे दे दिए टिप्पणी में आयोतनम गेहम गेहम गृहम आयोतन अर्थात घर तो सत्यम जी तो सत्यम को आयोतनम कह दिए अर्थात सत्यम को घर कह दिए तो ये सत्यम को घर कहना क्या जरूरत है कहते हैं अगर आप पाद कहते हैं सिर कहते हैं अर्थात शरीर कहते हैं तो अगर ये ब्रह्म विद्या के लिए एक शरीर जरूरत हो गया तो तब उसके लिए घर भी चाहिए होगा तो इसलिए कहते हैं कि सत्य ब्रह्म विद्या का घर हो गया और ये जो तपो इत्यादि ये सब ब्रह्म विद्या के लिए शरीर हो जाएंगे अगर आप शरीर का कल्पना कर लिए तो घर का भी कल्पना कर लीजिए इस प्रकार की भाष्य में सत्य का महत्व तो दिखाते हैं स्मृति ये भी महाभारत का ही है अश्वमेध सहस्रंच सत्युल धृतम अश्वेध सहस्रा चत्यमेक विशिष्यते इति स्मृत है अश्वेध सहस्रम चहस्र अश्वेध करने से सतम अश्वेध करने से ब्रह्मलोक लोक प्राप्त हो जाएगा तो कहते हैं सहस्र अश्वेध करेगा ही तो ब्रह्मलोक में दीर्घ काल तक रहेगा और कहते हैं सत्यम च ये दोनों का तुल याधृतम तुला अर्थात तराजु जिसमें हम लोग नापते हैं पदार्थ माप करते हैं अगर ये दोनों को तराजू में रखेंगे तब अश्वमेध सहस्राच सहस्र अश्वमेध से एक सत्य अधिक भारी हो जाएगा कितना महत्व है इसका आ, हम लोग प्रतिदिन अभी दिन में कम से कम चार बार कहते हैं सत्यम बदिश्यामी सत्यम बदिश्यामी शुरुआत में तो दो बार कहते हैं और अंत में भी दो बार कहते हैं तो कितना इसका असर हो जाता है हमारे ऊपर हम व्यवहार में कितना अर्थात सत्य कहते हैं इसलिए व्यवहार बहुत ज्यादा करने से हो सकता है कि कभी असत्य वो कहेगा तो इसलिए व्यवहार जितना घट जाए तो अच्छा है सत्य ही कहना है सत्य कहने से व्यवहार नहीं बन पाएगा ये नहीं है होता है व्यवहार कठिनता हो जाती है बहुत जगह में हो जाता है तो लोग जा करके अर्थात आक्षेप करेंगे विरोध करेंगे वो कह देता है ऐसा कह देता है और जो कहा सत्य ही कहा ठीक है कहा हम इतना ही कर पाएंगे इससे आगे ये नहीं कर पाएंगे तो ये बिल्कुल सत्य ही कहा इस प्रकार के व्यवहार में कभी कठिनता आ जाता है किंतु जो सत्य में टिके रहेगा उसको शिव जी आगे आगे अर्थात रास्ता से रास्ता में ले जाएंगे ठीक क्योंकि वो महत्व तो दिया कि हमको व्यवहार और सत्य ये दोनों का बीच में हम सत्य को ही पकड़ेंगे व्यवहार छूटी जाएगा अगर व्यवहार को बनाते रखेंगे बढ़िया सभी के साथ व्यवहार रखेंगे और सत्य को छोड़ देंगे तो शिव जी कहेंगे आप जो चाहते हैं वो आप तो मिल ही जाएगा इसलिए सत्य को अगर पकड़ रखेंगे बाकी सब अपने आप धीरे धीरे सब सीधा हो जाएगा अश्वेध सहस्राच सत्यम एकम एक विशिष्यते ये तो सत्य अधिक महत्वपूर्ण है इसके साथ ये मंत्र पूरा हुआ अर्थात तो इसमें ब्रह्म विद्या का उपाय कह दिया गया ये उपाय है तभी उपेय ब्रह्म विद्या ये प्राप्त तो होगी आगे अंतिम मंत्र के लिए टीका में कहते हैं सगुण क्रम विद्या क्रम मुक्त्यर्थवाद क्रम प्राप्त यवल्यम निर्गुण विद्या फल तत्पूर्वोक्त उपस यो वाएता सगुण विद्या क्रम मुक्त्यवाद क्रम मुक्ति लोक प्राप्ति होके हिरण्य गर्भ इत्यादि लोक प्राप्ति होकर के आगे ब्रह्म जी का उपदेश मुक्त हो सकता है तो क्रम मुक्ति अर्थत्वाद इसलिए क्रमेण प्राप्यम य कैवल्यम कैवल्य क्रम से प्राप्त होगा लोक प्राप्ति होगा वहां फिर भोग पूरा होने के बाद जाएगा और यत कैबल्यम निर्गुण विद्या फलम निर्गुण विद्या फलम अर्थात साक्षात् ये जीवन मुक्त हो जाएगा तत्पूर्वोक्तम तो श्रोत्र से श्रोत्र इत्यादि के द्वारा ये कह दिया गया था इहा उपसंघ्रियत यह उसका उपस किया जाता है उपस की सूत्र से आएगा रिंग से से यदो अर्ध धातु के परे रिकार को रिंग आदेश हो जाएगा उपसंग्रियत इत्याम इत्यादि न आगे मंत्र है यो वेदा वेदापहत्य पापम अ स्वर्गे लोके जेये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठती यो वा जो कोई भी हो एताम एताम ब्रह्म विद्याम विद्या वेद अर्थात जैसे उसका कहा गया है साक्षी रूपेण श्रोत्र से स्त्रोत्र इत्यादि विदित अविदित से अन्य है इस प्रकार की जो कहा गया वेद अपहत्य पापमानम पाप का ये नाश करके अपहत्य अपहत्य में धातु क्या आएगा अपहत्यगे से ये नहीं होगा क्योंकि आगे प्रत्यय क्या हुआ त्वा हो गया तो त्वा को लेप हो गया लेप होने से ओहा हा को हो नहीं हएगा अन धातु लेंगे हन धातु से नकार अनुधातु पद से अतकार अपहत्य अर्थात तो नाश करके अपहत्य पापमान पाप पाप्मा, पाप पाप को नाश करके अनंत स्वर्ग तो जो स्वर्ग अनंत है तो ये जो अमरावती इंद्र वाला स्वर्ग अनंत हो जाएगा नहीं हो जाएगा इसलिए अनंते लोके कह दिए अर्थात ये ब्रह्म लोके अनंत स्वर्गे लोके लोक अर्थात तो प्रकाश स्वरूप लोकरी दर्शन धातु से बनता है अर्थात प्रकाश स्वरूप जो है अनंत है जे ये और विशेषण दे दे जे ये जे अर्थात सभी से श्रेष्ठ है प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति अर्थात तो उसी में वो स्थिर हो जाता है अपना स्वरूपत्व ने अनुभव कर लेता है वो ब्रह्म को प्रतिष्ठती दोबारा कहा गया उपनिषद अंत हुआ ये, आगे भाष्य में यो व एताम मंत्र में है एताम, एताम अर्थात ब्रह्म विद्याम ब्रह्म विद्या कहाँ कहते हैं कैने शीतम इत्यादि न प्रश्न किया गया था स्रोत्र से इत्यादि सब उत्तर दिया गया था यथोक्तम यथाउक्तम जैसे कहा गया एवं एवं अर्थात जैसे कहा गया महाभागम तो ये ब्रह्म विद्या ही महाभागा ब्रह्म ह देवे इत्यादि स्तुता से श्रोत वहां से आरम्भ करके यह चेद अवेदित यहाँ तक तो ज्ञान का विचार हुआ आगे उसका स्तुति के लिए स्तुति के लिए आरंभ किया गया ब्रह्म ह देवेभ्य विजिज्ञे इस प्रकार के ब्रह्म विद्या की स्तुति की गई स्तुति करते हैं उसमें रुचि उत्पादन करने के लिए अर्थवाद वेद में आता है कर्म में रुचि उत्पादन करने के लिए ब्रह्म विद्या में प्रवृत्त हो इसके लिए कहा गया जो ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लेता है जैसे वहाँ इंद्र अग्नि वायु इत्यादि वो सभी देवताओं में श्रेष्ठ हुए इत्यादि भी इत्यादि स्तुताम इत्यादि भी ही स्तुताम सर्व विद्या प्रतिष्ठा सारे विद्या का यही प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा अर्थात तो पूज्य श्रेष्ठ एक नंबर टिप्पणी सर्वासु विद्यासु प्रतिष्ठा पूज्यत्म उत्कर्षो यश सारे विद्या में ये प्रतिष्ठा तो पूज्य है ब्रह्म विद्या भगवान इसको गीता में कहे अध्यात्म विद्या विद्या भगवत उगते है प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ तो पूज्यत्व लेकर के जो लोक में सामान्यतया व्यवहार हो जाता है प्रतिष्ठित तो व्यक्ति पूज्य व्यक्ति कहते हैं अथवा सर्वासाम विद्या प्रतिष्ठा तो परिसमाप्ति उनका जो आश्रय होता है यत्र ताम, वो विद्या का सभी विद्या का परिसमाप्ति किस में हो जाता है कहते हैं ब्रह्म विद्या में सर्वम कर्मा पार्थ कर्मा सर्व कर्मा खिलम पार्थ ज्ञान परिस तदुखते कोई भगवदुक्ते उगते कर्म विद्या उपलक्षण सर्व कर्मा अखिलम पार्थ सर्व कर्म कर्म विद्या का उपलक्षण उपासना का कोई भी कर्म उपासना ये अंतिम में ज्ञान में ब्रह्म विद्या में ही ये परिसमाप्ति हो जाती है वही उसका पर्यावसान भूमि है अच्छा हाँ कर्म कर्म हो गया अर्थात उद्देश्य विद्याया उपलक्षण ये हो गया विधा विधेय जैसे पर्वतों बनिमान कहते हैं इस प्रकार की कर्म विद्या का उपलक्षणम तो अलग अलग हो जाए ठीक है ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठान अच्छा हाँ वो तो मुंडा अच्छा आगे भाष्य में वेद प्रतिबोध विदिता मतम और अन्य अथो विदिता दधि इस प्रकार के उपाय से जो वेद वेद अर्थ जो वेद इति इति वेद जो इस प्रकार की जानता है भाष्य में सर्विद्यातिष्ठा वेद आगे तस् इस प्रकार की अध्या कर लेना है। तस्य अमृतत्व ही, अच्छा ही बिंदते अर्थात वो ही साधक अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा इति इतिम ब्रह्म विद्या फलम अन्ते निगमयते। अच्छा अच्छा। अमृतत्व ही बिंदते प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्व ही बिंदते आगे आत्मना बिंदते वीरियम विद्याया बिंदते अमृतम वहा तो ब्रह्म विद्या का फल कह दिया गया था इसको कहते हैं अमृतत्व ही बिंदत ब्रह्म विद्या का फल वहाँ कह दिया गया था अंत निगम दोबारा फिर कहते हैं अपहत्य पापमान पाप का नाश करके अपहत्य टिप्पणी में अपहत्य है ना नी अपत्य कर लेंगे हो कर लेंगे उसमें भाष्य में अपहत्य पापमानम पापमानम पाप को पाप क्या चीज है कहते हैं अविद्या काम कर्म लक्षणम संसार बीजम अविद्या काम कर्म अविद्या होने से आगे भेद बुद्धि होगी भेद बुद्धि होगा तो हमसे कोई भिन्न दिखेगा भिन्न कोई वास्तव पदार्थ दिखेगा तो इष्ट ज्ञान हो जाएगा तो तद विषय का इच्छा होगी इच्छा हो गया काम अविद्या से भेद बुद्धि होगा भेद बुद्धि होने से स्ववन हो करके आगे काम हो जाएगा काम हो जाएगा तो उसको प्राप्ति करने के लिए आगे कर्म करेगा प्रवृति होगी तो यही हो गया संसार का बीज यही सब पाप है संसार बीजम विधु यधु अर्थात उसका नाश करके अंत अंत अर्थात तो अपरिय अनंते मंत्र में कहा गया अनंत स्वर्ग अनंत अर्थात अपरिंत जिसका कोई परित अंत अर्थात कोई अंत नहीं हो जाएगा वो अनंत है तीन प्रकार के अंत जो सांसारिक जगत में प्राप्त हो जाता है वो ब्रह्म में नहीं है स्वर्ग लोके जे ये प्रतितिष्ठति कहा गया स्वर्ग लोके सुखात्मक स्वर्ग अर्थात सुखात्मक ये स्वर्ग का लक्षण देते हैं यन्न शास्त्र का लो यन दुखे न संभिन नभिलाषोपनीतम च तत्म स्व पदास्पद ये स्वर्ग शब्द का अर्थ है यन्न दुखे न संभिन्नम स्वर्ग में जो सुख है वो दुख के साथ और मिला हुआ संभिन्न मिश्रित दुख के साथ मिश्रित नहीं होता है जब पूरा हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा निकल ही जाएगा और जितना दिन तक वहां रहेगा तो, वह रहे तो सुख ही सुख रहेगा यह न दुख है न संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम थोड़े देर अभी सुख है थोड़े देर के बाद फिर दुख आ जाएगा इस प्रकार की नहीं है और अभिलाषो उपनीतम च स्वर्ग में कोई पदार्थ की इच्छा होगी तो सामने में पदार्थ अपने आप आ जाएगा मरते लोक में पदार्थ की इच्छा अगर हो गई तो फिर उद्यम करना पड़ेगा स्वर्गलोक में उद्यम आवश्यक नहीं है सामने में पदार्थ ऐसे ही आ जाएगा किंतु उसका भोग करना पड़ेगा और ब्रह्म लोक में वो पदार्थ भी नहीं आएगा पदार्थ का चिंतन मात्र से उसे जो सुख होना है वो सुख सीधा बुद्धि में आएगा ये सब अन्य अन्य लोक की स्थिति है स्वर्गलोके अर्थात सुखात्मक है तो, तो यहाँ स्वर्गलोक स्वर्ग का अर्थ स्वर्गलोक यहाँ ब्रह्मो को लेना है क्यों कहते अनंत विशेषण दिया गया ये जो अमरावती है इंद्रलोक वो स्वर्गलोक वो तो शांत है क्षीणे लोक क्षीणे पुण्ये मतलोक विशंती वहाँ तो शांत हो जाएगा अनन्ते स्वर्गलोक सुखात्मक ब्रह्मणी एत इति विशेषण ब्रह्म किये कदम अनंत विशेषण न त्रिविष्टपे त्रिविष्टपर्ग है बिशते सुकृति ये विष्टप तो तृतीय तृतीय स्व बिष्टप त्रिविष्टप बिष्टप अर्थात बिशते जहाँ प्रवेश करते हैं तो वो हो गया कौन प्रवेश करेगा सुकृतिमा पुण्यकर्मा पुण्य करने वाले वहाँ प्रवेश करेंगे और वो तृतीय लोक है भूर भूव के अपेक्षा वो तृतीय है तृतीय बिष्टप त्रिविष्टप स्वर्ग अमरावती इंद्रपुर त्रिविष्ट अर्थात यहाँ त्रिविष्टप को नहीं लेना है क्यों अनंत विशेषण दिया गया पूर्व पक्ष कहता है कि अनंत शब्द औपचारिक लो में ओकार चाहिए को में भी ओकार चाहिए आगे दिवो दिव ये तो ठीक है दिवो आगे ये सूरलोहो दू द्यो दिवो, दिवो द्वे स्त्रियाम क्लीवे त्रिविष्ट पच्छा त्रिविष्ट प्लिबोलिंग में चलेगा ठीक है सूरलोक द्यो दौ और दिव ये दोनों लिंग में चलेंगे और स्त्रियाम क्लिवे त्रिविष्ट पच्छा सुरलोक सूरलोक तो पुंगलिंग हो गया दउ और दिव ये दोनों तो दोनों लिंगों में चलेंगे और त्रिविष्ट को ये स्त्रियाम क्लिवे ये दोनों इस प्रकार के चलेंगे थोड़ा स्पष्ट नहीं होगा दि दिवो द्वे स्त्रियाम ये दोनों दिवो अच्छा दिवो तो ऐसे स्त्रीलिंग में चलेगा किंतु अगर वो सुदीव इत्यादि हो जाता है तो, तो समस्त पद हो जाने से लिंगान्तर में चला जाएगा तो सूरल को ये तो पुंगलिंग है और देो दिव ये दोनों स्त्री में चलेंगे और त्रिविष्ट पर यह नपुंसक लिंग में चलेगा में औपचारिक अनंत शब्द हो जाए कहते हैं कि नहीं क्योंकि विशेषण दिया गया जे ये जे ये भाष्य में कहते हैं जे ये जी आयसी जी, जी आयसी महत्तरे स्वात्मी मुख्य एव प्रतिष्ठती स्वात्मनी मुख्य अर्थात स्वरूप जिसको ब्रह्म रूप कहते हैं उसी में ही न पुनः इति अभिप्राय पुनः वह संसार को प्राप्त नहीं करेगा ब्रह्म प्राप्ति हो गया अर्थात स्वरूप स्थित हो गया इतनी श्रीमद परमांश परिव्राजकाचार्य श्रीमत् शंकर भगवत पाद के नोपनिषद पदभाष्य चतुर्थ खंड पदभाष्य पूरा हुआ टीकाकार अपना मंगलाचरण कहते हैं योसो सर्वेश्वरो विष्णुः सर्वात्मा सर्वदर्शनः शुद्धो बोधा बुधि साक्षात सोहम नित्यो भयः प्रभुः यो असौ सर्वेश्वरः जो सर्वेश्वर, सर्वे सर्वेशाईर अथवा सर्व्च्वर भी ये भी व्याख्यान हो जाएगा आगे विष्णुशब्द है विष्णु वैवेष्टिचराचर विष्णु विषय प्रत्य होता है र है कित से लघुपद गुण नहीं हुआ विष्णु और सर्वात्मा सर्वेशा सर्वदर्शन तो सर्वदर्शन अर्थात सर्वम दर्शनम इति सर्वदर्शन दर्शन अर्थात दृश्यते इति दर्शनम कर्मणि यहाँ लूट लेंगे मतलब तो सभी पदार्थ जिसके लिए अर्थात दृष्टि गोचर हो जाते हैं दर्शन शब्द का अर्थ विषय सर्वो विषयो यश्य सर्वो दर्शन यश्य इस प्रकार कहेंगे दर्शन सर्व का अर्थ विषय सभी जिसका विषय बनते हैं वो सर्वज्ञ सर्ववित्त है शुद्ध शुद्ध अर्थात अविद्या रहित बोध अम्बुधि अम्बुधि अर्थात समुद्र अर्थात बोध अम्बुधि बोध समुद्र ज्ञान समुद्र कहने का अर्थ है कि ज्ञान मात्र चीन्मात्र है साक्षात्व अहम टिकाकार करिये अहम सह मैं ही वही मेहि नित्य निभ प्रभु प्रकर्षेण प्रभु मैं ही विद्यमान विद्यमु इस प्रकार इति श्रीमत् म परमंशपरभ्राजकाचार्य श्रीमद्शुद्धानंदपूज्यपादिष्य श्रीमद्दनंदत श्रीम्छाकलवकरोपनिषदपरपरिया कनोपनिषद पदभाष टिप्पणी संपूर्ण पूरा हुआ स्वात्मी मुख्य एवं लिया गया क्योंकि भाष्य में मुख्य तो ये मुख्य अनंतत्वती स्वात्म रूप एवं स्वर्ग लोक इत्य मुख्य अनंत जो आत्मा में है अर्थात तो किसी प्रकार के अंतर जिसमें नहीं है टिप्पणी अपर पर्याय अर्थात तो पर भिन्न नहीं है अर्थात तो पर्याय वाचक पर हो जाएगा अर्थात तो अन्य पर्याय पर अर्थात तो अन्य अन्य हो जाएगा तो उसको कहेंगे पर जो अन्य नहीं है अपर अर्थात तो हम साधारण पर्याय वाची कह देते हैं वही अपर पर्याय अर्थात तो समान अर्थक है अच्छा बड़े महाराज जी भी यहाँ मंगलाचरण करते है श्रीमद आनंद गोविंद गिरिर् नाम गुरोर मुखत विष्णु विष्णुदेवे नीरमाई सुटिपणम श्रीमद आनंद गोविंद गिरी तो गुरु और नाम ये नहीं लेना है तो इसलिए थोड़ा और विपरीत करके ये कहते हैं श्रीमद आनंद गोविंद चतुर्थ महाराज जी का नाम था गोविंदानंद जी महाराज इसलिए कहते हैं कि आनंद गोविंद गिरी नाम गुरोर मुखात गिरी नाम गुरोर मुखात एक पद होना है श्रीमद आनंद गोविंद गिरि नाम गुरु आगे आनंद गिरी रेखनी गिरी नाम सब एक ही पद है श्रीमद आनंद गोविंद गिरी नाम गुरु वहां तक एक पद है तो गुरोर मुखात गुरु और षठी मुखात आगे पंचमी तो अध्य अध्ययन करके विष्णुदेवन अपना नाम कहते हैं तुटिपणम तो निरमाई निर्माण किया गया कर्मणि प्रयोग हो गया लुंग का रूप निरमाई इस प्रकार के कहते हैं आत्म नाम गुरोर्नाम नाम कृपण से च्रेयस कामो न जेष्ठापत्य ज्येष्ठापत्य कलत्रो इस प्रकार के कहा जाता है इसलिए गुरु का नाम ये साक्षात नहीं लेते हैं तो इसलिए महात्मा लोग प्राय कभी कभी हम लोग सुने है हैं हैं ऐसा कहते कि हमारे महाराज तो तो जी कहेंगे बहुत मंचम है कोई बीस पच्चीस बैठे हैं आप कहेंगे महाराज जी ऐसे कहे थे तो सभी तो महाराज जी बैठे हैं इसलिए कहते है हमारे महाराज श्री ऐसे कहते थे इस प्रकार कहते हैं अभी